खेते युंदे मिंदमाघवन्मदन गोपाल बृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदमृपेहमानु कारक वे मुदरलाय का कुंदींद शखदशन शिशुपेशंद्रादेव वितपीठावनाल महंसुवोन <coughs> नवजलधवरण स्वंपभासी कर्णक सिनाशी विस्फुन मंद हास कनको विश्वनाथ पदम की वृंदावन में सब लोग आ पहुंचे और सब लोगों ने अपने अपने स्थान पर जाकर व्यवस्था कर ली वो अब चंद्राकार अभी छकरों को रखा गया वहीं पर अभी है मकान पहले से कुछ हैं तो अब थके माने थे दिन भर के और भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको कुछ काम करना है इसलिए संध्या होते ही सबको नींद आने लगी और सभी लोग पुरुष स्त्री मानव थके हुए इसलिए सब के सब सो गए और जो पहले पहर में कभी नहीं सोया करते नंद बाबा वे भी सो गए और वृद्धा जो भजन बजगुपिकाएं थी जो रात को जागकर भजन किया करती वे भी सो गई यहां तक कि किसी गाड़ी पर कोई गाड़ीवान कोई पहरेदार चौकीदार घर के लोग कोई भी ऐसा नहीं रहा जो जागता हो सबको नींद आ गई तो भगवान की लीला शक्ति के अनुरोध से प्रेरणा से आदेश से ये विश्वकर्मा जी देवशिल्पी बहुत लोगों को लेकर यहाँ तक लिखते हैं विशिष्ट शिल्प निपुणी सारधन शिल्पी त्रिकोटि भी साढ़े तीन करोड़ शिल्पियों को लेकर देव शिल्पी देव कार्य सब और सारा दैवी सामान सामा, दिव्य सारा का सारा दिव्य पद्मराग मणि दिव्य इंद्रनील दिव्य समंतक, दिव्य चंद्रकांत दिव्य सूर्यकांत प्रभाकर ये सब मणियों के नाम हैं। तो ये सब ले, ले करके सब सब इकट्ठे हो गए पद्म कैचि इंद्रनील कराबरा कैचि शमंत करा चंद्रकांत तो बराक तथा सूर्यकांत करे प्रभाकर कराबरा सब इकठे हो गए सुप्तेषु नंदु नक्सम वृंदावने सुनिद्रते निद्रेशे मतृवक्ष स्थले स्थिति निद्रितासु चोपीषु रंग तल सित सुच यूनान सुख संजोगा दुष्प्त मानसा सुच सब लोग सो गए अब सोने का उनका बड़ा सुंदर वर्णन है वो लंबा हो जाएगा कैसे सोए क्या क्या कपड़े पहने कि किस प्रकार से उनका वो शैन का शन की व्यवस्था हुई पर इतनी बात है कि वे सब के सब कपड़े उपड़े भी किसने नहीं बदले गहने भी नहीं खोले जैसे थे उसी प्रकार से सब के सब सो गए अब ये तब तक, तक नहीं जागेंगे जब तक इन शिल्पियों का काम पूरा नहीं हो लेगा तो भगवान की योग माया योग माया ने ये योजना बनाई तो योग माया की योजना को कौन अस्वीकार करने में समर्थ है आंख खोलेगी तब जब सब काम हो लेगा तो ये बजराज के लिए ये नवीन लोगों की आंखों में कुछ न हो पर यह अत्यंत नवीन नगर का निर्माण होगा प्रत्येक पुरवासी के लिए तो ये होने लगा ब्रह्म आने से पहले पहले और इस सारा काम इन लोगों ने कर दिया अनंत वैभवमयी वृंदावन की राजधानी सबक उठी अब इन्होंने कुल सात घड़ी में ऐसा लिखते हुए सात घड़ी में ब्रदराज के नगर को नवीन बजपुर बना दिया अत्यंत विस्तृत वो उसमें भर बड़ा इसका वर्णन करते हैं कि विश्व प्रपंच में आज तक इस प्रकार की नगरी कोई बनी नहीं द्वारिका बनेगी पीछे वो भी ऐसी नहीं यहां तो एक इस प्रकार की विशेष चमत्कार स्थिति पर इन्होंने पैदा की भगवान की योग माया ने विश्वकर्मा का जो रचना कौशल वो तो था ही, पर उसके साथ साथ योग माया ने यह किया कि प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक स्थान पर माधुरी भर दिया उस स्थान के अंदर कोई चला जाए तो मन में मधुर रस जागर है उस स्थान को कोई तो देख ले तो मन में माधुर्य का रस प्रवाहित होने लगे तो एक शंका होती है कि भाई ये जो कहा जाता है कि ये वृंदा गर्दाई तो भगवान की संजिनी शक्ति का ही रूपांतर था तो ये ठीक है वो तो कहते हैं कि ये भगवान का जो परब्रह्म पुरुषोत्तम सिकंदर के की जो संधिनी शक्ति है वो गुरु है नित्य चिन्मय है और ये यहाँ वृदाकानंद में भी वही मूर्त है तथापि ये लीला का प्रकाश करने के लिए ये मानो एक रंग मंच के अंदर दूसरा रंग मंच आया वो जो नित्य नित्य संधिनी शक्ति का जो प्राकट है वो तो है ही उसी के अंदर योग माया ने विशेष प्रकार से एक नवीन नगर की रचना कर ली तो विश्वकर्मा को भी तो दिखाई क्योंकि उसकी आंखें तो ऐश्वर्यी है ना वो तो शिल्पी है लेकिन जहां जहां पर विश्वकर्मा ने काम किया वहां वहां पर संधि में शक्ति भगवान की आ और सारे के सारे विश्वकर्मा के कौशल को संजनी शक्ति ने अपने द्वारा छा लिया। तो ये मानो ये अनंत चिन्हय वैभव का प्राकट्य हो गया वृंदावन में तो कहते तो हैं इसका चित्रण तो कोई कभी कर नहीं सकता किस प्रकार का ये बना कैसे बना केवल शाखा चंद्र की भांति मैंने चंद्रमा कहा है ये कोई बता नहीं सकता पर अमुकाली से देखो ऊपर दोहा हाथ चंद्रमा इस प्रकार जैसे चंद्रमा का संकेत कर देते हैं इसी प्रकार ये आनंद वृंदावन टंपू में वो कहते हैं कि हम कुछ संकेत करते हैं अब वृंदावन की अप्रतिम शोभा था क्वचिन मरकटस्थली कनक गुरुद्रमा क्वचित कमक बीथिका मरकटस्थ बल्यादय क्वचित कमल राघ गु स्फिक गुण विमा कुछित स्फिक वाचिका कमल राघ बल्यादय कहते हैं कि कहीं तो मरकट मणिमय भूमि है अकृत्रिम भूमि है पर उस भूमि पर स्वर्णमयी लताएं गुण और ये पौधे सब शोभित हो रहे हैं कहीं स्वर्ण की बीथिया स्वर्ण की गलियां बननी कहीं कहीं मानो स्वर्ण के बिछौने बिछे हैं और कहीं मिट्टी विट्टी नहीं है और वो स्वर्ण भी दिव्य है और स्वर्ण भूमि में मणि मरकट मणि वे बंदरियों की ये पौधों की पंक्ति लगी है पद्म की भूमि है और स्फटिक निर्मित ये गुल मलता वृक्ष आदि हैं कहीं स्फटिक की बाटिका बनी है उसमें पद्मराज की लताए गुलराजी क्विन मरकत दुर्मा कनक बल्ली कुचित कनक पागता पाकता मरक तल्लीष कुचित स्फटिक भूर्वा कमलराग बल्ली दुमा कमलरागज स्फटिबंधुभाग क्वज न नस, तो, सोस् मणि विविध रन शाखो नय सुचिमणिपल्लवा न खलु यान शाखास्त नित तो मणिपल्लवा दुविधरत्न पुष्पा न पुष्प्यस विधगंध बंधुर्नय ये मरकतमणि की से जो बने हुए गुरुम हैं ये कनक लताओं से सबके सब, सब सुशोभित हैं और ये स्वर्ण कैसे दिव्य ये वृक्ष श्रेणी ये मरकतमणि की बल्लड़ियों से ये लताओं से सुशोभित है कहीं स्फटिकों की वृक्षावली है कहीं पद्मराग मणि की रताएं सब प्रकाशित उदभाषित हो रही हैं कहीं पद्मराग के वृक्ष और फिर कहते हैं कि ऐसा मणिमय एक भी वृक्ष नहीं जिसकी शाखाएं रत्नों के न हों प्रत्येक मणिमय वृक्ष की शाखा जो है वो रत्नों से निर्मित है इन शाखाओं में भी कोई ऐसी शाखा नहीं जिसमें भांति भांति के मणिमय पत्थर न पल्लवों के जाल तो से सुशोभित न हो प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा ये पत्थरों की राशि से सुशोभित है और ऐसा कोई मणिपत्र नहीं जिसमें रत्नमय पुष्प न पुष्पट पुश्पन्न हुई हूं अवरत्नों के पुष्प हैं और वो सुकोमल हैं सुगंधित हैं सरस हैं ये जितनी चीजें हैं वहां पर केवल मणियों की बनी हुई होने से ये पत्थर की भांति कड़ी हूं केवल चमकदार हूं सो नहीं इसमें तीनों चीजें हैं ये मणिमय होने से ये आभामयी है और ये सरस हैं सुकोमल हैं और इनमें से रस झरता है ये विचित्रता तो इस प्रकार की शोभा इसका बड़ा लंबा छोड़ा वर्णन है आनंद वृंदावन चंपू में तो ये मणिमय वृक्षों में फिर नई नई चीजें हैं इनके आल बाल भी और ढंके इनके गट्टे भी और ढंके यहाँ की भूमि भी और ढंकी सब मणिमयी भूमि और मणिमयी सरस सुकोमल भूमि और इसके बाद एक चीज और है विशेष ये सब सब चिन्मय है ये वृक्षावलिया ये यहाँ यह यह यह की लताएं यहाँ के गुलम यहाँ के पत्र पुष्प फल समूह ये ये सब के सब चिन्मय है चेतन है जल कोई नहीं यहां पर तो ये समझ में न आने लायक विचित्र रचना वृंदावन में हो गई और बहुत सब तो वृक्ष ऐसे हैं कि जो पहचानने में नहीं आते बिल्कुल नवीन तो इस प्रकार से वो वृक्ष हैं और सभी मानो कल्पतरू हैं जिससे जो मांगा जाए वो देने को प्रस्तुत और उन पर नाना प्रकार के पर ये मणिमय विहंगम सजीव हैं। पक्षी निर्जीव मणियों के बने हुए खिलौने नहीं पर मणियों के भांति विभिन्न रंग वाले को, को, को, को, कोई किसी का नीलम का रंग है किसी का हीरे का रंग है किसी का पद्मराग का रंग है इस प्रकार से विभिन्न वर्णों की मणियों के ये स्वरूप वाले पक्षी सजीव पक्षी इन वृक्षों में विहार कर रहे हैं तो ये सभी कल्प वृक्ष वल्य सर्वा कल्प वल्यु वृक्षा सर्वे कल्प वृक्षा बकारे सारे वृक्ष कल्प वृक्ष और सारी लताएं ये कल्प लतिकाएं, तो यहां वृक्षों के बहुत से नाम दिए हैं किस किस प्रकार के वृक्ष थे तो उन सबकी गलती करने में बड़ा समय लगेगा तो मतलब ये कहने का है कि विचित्र वैभवों से परिपूर्ण वृंदावन हो गया रात ही रात में और किसी को पता भी नहीं लगा कि कैसे क्या हो गया सब के सब गोप सोए हुए हैं तो बोले ये और भी किया उन्होंने प्राची बनाई ना इसके नगर बन गया बड़ा भारी तो मसार प्राचीर मरकत गरी हेमपटल प्रबाल स्तंभारी स्टिक वैध नीलेन्द्राट्टम विमल नीले कुंदोत्पल महापतिहारम नाना कविप्य माना बलिपुरम सभी सभी अत्यंत शोभा मय वो हरित मणि पन्ने की तो प्राचीर बनी और घर सारे मरकट मणि के गृहों के छत स्वर स्तंभे सारे खम्भे प्रबाल के घरों की उ, का ऊपर का चूड़ा वो वैदूर्य का बड़ी बड़ी अट्ठालिकाएं नीलकांत मणि की और बड़े बड़े दरवाजे वो सब सब गोविंद मणि के इस प्रकार से वो तमाम नगर अत्यंत सुशोभित हो गया भगवान का नगर तो ये क्यों हुआ इसलिए हुआ कि ये लक्ष्मी जी शोभा और श्री ये जो भगवान की विभूतियां हैं इनको आज अवसर मिला सेवा करने का तो नवीन वृंदावन का निर्माण हुआ तो नवीन वृंदावन में इन सबों ने जितना जितना जिस जिस के पास वैभव था जितनी जितनी जिस जिस के पास ऐश्वर्य शक्ति शोभा शक्ति स्त्री शक्ति थी वो सब सब यहां पर ला करके उन्होंने रख दी और भगवान का की जो चिन्मय संधनी शक्ति उसने सबको चिन्मय बना दिया और भगवान का ये सरस सुधामय प्रेम समुद्र इसने सबको प्रेममय सरस बना दिया इस प्रकार से ये सारा का सारा यहां पर अभिनव विलक्षण ये निर्माण हो गया अब यहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ के जो चंद्र सूर्य है हैं, वो भी कुछ विलक्षण हो गए यहाँ भी चंद्रमा पीयूष वर्षीय अमृत वर्ष है पर उस चंद्रमा से ये भिन्न है यहाँ के नक्षत्र ग्रह तारागण जो हैं, ये भी सब दिव्य हो गए तो ये सुतेज सापीयूष किरणम सुमंगलम सुबुदम सुजीवम सुखभिगम्यम शुभानवम सुकेतु सुतुम सुतारकम सबके सब ग्रहों का वर्णन कर दिया सब के सब विशेष विशेष रूप से यहां पर पूरी हो गए अब ये इस प्रकार भगवान की वृद्ध भूमि ये लीला भूमि का निर्माण हो गया अब ये और जितना भी ब्रहद वन का रस था वो सब का सब यहां आकर के इनमें सम आ गए जितनी भी वहाँ की वैभव की वस्तुएं थी वो सब यहाँ आ गई और यहाँ वापस अनंत लीला का प्रकाश होने लगा अब ये प्रातः हुआ प्रातः हुआ तब ये वहाँ सारा काम जब शिल्पियों ने पूरा कर दिया तो वो उन्होंने प्रणाम किया फिर वजभूमि को प्रणाम किया वृंदावन को और ये सौभाग्य माना कि आज हमारा विश्वकर्मापन सफल हुआ आज तक तो हम देवताओं की सेवा में रहे तो आज साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की सेवा और शोभी मधुर कृष्ण की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ तो ये सबके सब विनयावनत होकर के सब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 विनयावनत होकर करके ये शिविर पर फिर गए नंदरानी के वहां जाकर के इन्होंने विश्वकर्मा आदि ने भूमि में प्रणाम किया वहां की चरण धूल को लिया